प्रयोजित जन वैराग्य कम यदि भगवान में भक्ति बन जाए तो ज्ञान और वैराग्य उत्पन्न है <coughs> न कर चिन्ह शांत रूप से नो में आत्मा स्वस्थ सका श्च गुरु निष्ठम भगवान कपिल जी अपनी माता से कह रहे हैं जो वास्तव में मेरा वंच को है वह अनिष्ट नहीं है अब जो मेरे बने हैं उनका प्रकार आप स्वयं अपने शिव ऐसी वर्ण कर कोई तो हमें अपने समझे कोई आत्मा समझे कोई पुत्र माने कोई शकर माने कोई गुरु माने कोई सोच माने कोई दही माने स्मार है भले ही कोई भाव हो यदि मेरा बन गये तो फिर को आनंद ही आंदोलन हम तो ने ने ने। बहुमान मित्र के प्रया तीन दो बन जाए महापुरुषों के पति बन गुण में दोष आरोपित करनो या को नाम असूलिया है और जो अपने समान चल रहे हैं उनके प्रतिष्या है और जो इतर जीव हैं उनके प्रति घना है भागवत जी सुझाव दे रहे हैं कि ये ये अंति महापुरुष ने अधिक सम्मान पूज भाव हो तो असू को अवसर ही नामान जो चल रहे हैं उनके प्रति पूर्ण मैत्री सौहार्द प्रियता हो तो ईषा का अवसर न मिले इसके प्रति यही चाहिए भावी दया के पास यह सचिम क्रोधम क्रोध उत्पन्न होने को आवे और ऑफर आमा से निवारण कर निकाल के अलग कर हैं ऐसे ही क्रोध के समय क्रोध को हटा केवल के क्षमा का देता ऐसा बुद्ध मनीषा च मनीष राम यद सत्य मत ने मत ना बुद्धिमान लोगों की बुद्धिमत्ता यही नहीं है चतरण की चतुराई केवल है कैसे कि यह संसार, संसार असत्य है और असत्य संसार में रहते भय असत्यूपे मैं हूँ भगवान उनको प्राप्त करते और यह मरणशील मनुष्य का सही है पाए के और जो मैं तो प्राप्त कर ले यही है तथा तथा मेरी पूर्ण चैतन को सुनो सुने कहे है मेरे नाम जपे है तो या के द्वारा धीरे धीरे आत्मा शुद्ध बनते जा है उदाहरण कहे है कि जैसे कोई सुंदर अंजन मिले और नेत में लगाया जाए तो नेतन की ज्योति बन जाए देवत्व प्रेरणा न बहुत कोई यह न अपने को मान बैठे कि मैं ब्राह्मण हूँ बस है वो काम मेरे काम बने मैं देवता हूँ मैं ऋषि हूँ कोई मान न बैठ ये भगवान के प्रसन्न करने की कोई युक्ति नहीं है बहुत चतुर है बहुत जानकार है ये कोई बातें भगवान के का हाँ। नहीं दान न न तपोने क्या न शोचन न बताने क्या प्रिय मृया भक्या कोई दान कर कोई जग कर कोई वो पवित्र है कोई बद करे है परंतु याद स्मरण है कि ये वस्तु भगवान के प्रसन्न करने में काम लेंगे फिर वो कौन सी वस्तु है कि जैसे भगवान प्रसन्न तो हो वो तेल, मलया भक्त भगवान की भक्ति कर और वह स्वार्थ रहित हो कामना न हो तो वही हरी भगवान वैसी पसंद जाए अन्य विडम्बन और तो क्यों विडम्बना और तो क्यों तो कोई ऐसे उपाय नहीं जो भगवान को पसंद कर सकता इन दो श्लोकन में भगवान के पसंद करने की युक्ति सुंदर बताई गयी है तस्मत भारत सर्वात्मा भगवान श्री सुखदेव की राजा परीक्षित को समझा रहे हैं है राजू देखो जैसे बने जीव का परम कर्तव्य यही है कि भगवान को भगवान को ही सुने भगवान की को ही और भगवान का ही स्मरण करे यही जीव के कल्याण का मुना कैसे भगवान में मन को नवाद लगा देना चाहिए के राम सुको पर्यंक रामकृष्ण ले जी के के के तो वहाँ जब गया तो सुकोप्रष्टा पर्यंक बैठे और राम और कृष्ण ने उनका बाप सम्मान किया मार्ग में आते हुए जो जो उन्होंने संकल्प बनाए हैं है वहाँ जाऊंगी वो ऐसे मिलेंगे ये हो गो ये। वो सब बातें यहाँ पूर्ण हो गई पत्ते आए ये हाँ यहाँ साधक के लिए बहुत सावधानी की सकता है अकबूर जी आ रहे हैं भगवान के पास और मार्ग में आते हुए संकल्प बना रहे हैं वो तो सब पूर्ण हो जाए जी साधक चल रहे भवन के बाद भवन जाने के लिए अब तो बीच में कोई संकल्प संकल्प केवल नहीं भगवान प्रसन्न हुए कौन सी बात सब कुछ मिल रहा है यह सत्य है राजन जो भगवान में लीन है भगवान के बच्चे हैं वो नहीं की वो कुछ बांध कि चाह कामना कोई नहीं देती वो तो केवल भगवान को ही चाहे सास में चंद प्रसन्नता जीव के लिए अनेक अनुबंध है अनेक अनु क्लेश किंतु स्त्री के संबंध से साधक के तो लिए इतना और दूसरे से नहीं हो स्त्री जाति संपर्क साधन सर्वात्मी चित्र एक श्लोक में कई युक्तियाँ बड़ी सुंदर साधक के लिए बताई गयी है मुख्य यदि वो भवसागर से ऐसी पार होना चाहे माँ बंधन छूटना चाहे तो अकेले कर्तव्य है की संसारी विषय पुरुषों का संघ तैयार है एक बार और अपने जी इंद्रिया है इनको बाहर नमस्कार अंतर्मुखी मना अब एक, आग्णी, एक आग्णी संसार में विचरण करे एक अपने चित्र को भगवान में जोड़ अपने जोड़ते है। अब कदाचित कोई भगवत पे भी साझ जाए तो उनका संग शोक में साधक के लिए ज वस्तु और साधन क्रिया लोगों ऐसी बता दी माँ सेवान द्वार महोदय समूह द्वारा महापुरुषों की जो सेवा की जाए वो मुक्ति का द्वार है और स्त्री के जो संग है, है उनका संग करेंगे तो नरक का द्वार है जीवन छव भागवत रेणु न जात मृत्यु जहाँ मनुष्य ने मानव जीवन पा के कौन या विरासा नहीं की मैं महाकु महापुरुष के चरण से रेणु को अपने तो वो जीवन चला करवाए ही मरे करते हुए दुख जीव के चित्रता है का, कि जो वस्तु आज तक यह बड़े ऊपर लोगों घूमो और नीचे लोगों में जो भोगी परन्तु तो आप तक जो बच्चों हाथ नहीं पड़ी वही प्रश्न कर रहे और वही सुख के लिया कि संसार सब सुख के लिए सुख अच्छा। तो स्वता तो ही आ जाए जैसे कि दुख बिना बुलाए अपने आप ही आ जाए ऐसे सुख बिना बना पा जाए इनके लिए प्रयत्न करे अपना सब प्रयत्न में लिए दया सर्वते सुख संतुष्टिया यही केन्द्र सर्वेन्दे शांता से तो सुखा जन आना कैसी होनी चाहिए की प्राणी मात्र के पट दया प्राणी मात्र और जो कुछ टीशर ने दिय है वही में संतोष और अपनी समस्तियाँ को कुमार में न जाने जना भगवान बहुत शीघ्र यार दया संतोष भक्त लेनाथ मनुष्य भगवान अपने की हैं केवल एक, एक भक्ति के द्वारा ही हमें कोई सब प्रश्न के प्रति श्रद्धा हो और अपनी आत्मीयता होता भक्ति का महत्व भक्ति में तो पुना लग रहा हो चाहे वो भरे जाति का वाकई मेरे भक्ति है तो वो सब प्रकाश ऐसी पद चुका लेकिन कोई हो यहाँ एक पशु एक एव जीव के एक जीव अकेले उत्पन्न हुआ और अकेले ही मृत्यु हुआ और अकेले ही अपने कर्म के फल सुख और दुख का भोग पाए करणा जाते जन्तु करण सुखम दुखम भयम क्षेत्र कर्मी लाप के द्वारा ही मनुष्य को जून प्राप्त हो जैसे कर्म कराप्त हो और कर्म के द्वारा मृत्यु वही प्रकार कर्म द्वारा हो सुख दुख भय कल्याण ये सब कुछ जीव को कर्म के द्वारा ही प्राप्त भक्त भगवतना सर भक्तो माधुणा मनोषण भगवान के जाके ने भगवान के प्रति भक्ति है और वो भक्ति ऐसी कि स्वास्थ्य का ले न हो तो समस्त आप ही में आके निवास कर जाएंगे समस्त देवता हूँ स्वीकार कर जाएंगे और यदि से भगवान में आपकी भक्ति नहीं है तो गुनाह में मतगुना कैसे एक पर मे तो वो असर अच्छा अब तावत लारा व्यस्त तावत कालाम गृह तावल मुहुम ढंग ब्रह्म की स्थिति कर रहे हैं भगवान से कह रहे हैं जी जब तक आप भगवान ऐसी कह रहे हैं जब तक आपको न बने हो तब वो संसार में कहूँ रात करे वो तो वाको, वाको हो जैसे कोई चोर है, संपर्क ही ले जाएगी और जहाँ वो रहे वो जहाँ वो रहे वो वो घर ही आपके लिए कारागार बन जाए और जहाँ कहू मोह करेगो वो के पास नहीं बन जाएंगे। जब तक आप बने वो आपने शन शन धीरे धीरे बुद्धि के द्वारा संसार से उत्तर है। एक विशेषता कह जाए यहाँ बुद्धि ऐसी होनी चाहिए जी जी जी के के, के साथ से जी। के साथ बुद्धि हो संसार से, से को <स्वरी लो में> जो जोड़ी और पेट इन्हीं के लगे हैं ऐसे असत का असत रक्षण जिनमें जो बातें हैं भागवत पर अपने समझा रहे बाल से ही भगवत का आचरण करे महान प्रशानता विमल निवास चौथा सा सुझाव दे रहे है कि कोई कौन महान कौन है महान कौन है उनका लक्षण बने जिनका चित्र सम है सुख दुख मान पान हार लाभ एक और जो साल जो बीमार जिनको कबू क्रोध नहीं जो सबके सूर्य है और जो साल पुरुष है वो ही महान तो मई बास नमस्त हो गए भगवान श्री ऐसी वर्णन कर रहे हैं कि जावत जब तक मेरे नहीं करे हमने प्रेम नहीं करे तब तक बनी रहेंगे कोई कोई यूं यही प्राप्त होती रहेगी शांत श्रद्धा सर्वभना ध्रु जी पद को प्राप्त पहुँच गए जब ये प्रश्न है प्रसंग लिख रहे जावन प्रश्न कर तुम्हारा ये है वो पर कोई आप लोग से। तो ये है अच्छु पदमसा खेल खेल में कोई बहुत पड़े फिर खेत में बहुत भगवान के करणा में पहुंच पहुंचाए कौन कौन तेल तो शांत हो सबको ऐसे देख ये सत्यु भरे गुरु और जब शुद्ध हो भीतर वाय सो और ये बात बताई की सर्व भूतान रंजना पुराणी मात्र को तप्त कर तुम तो है या है से का पांच ही बात बताई की बात भगवान के जो भक्त है वही हमारे बंधु है ऐसा भाव जाके जाते होते <laughs> माया हमाम नो भवे एक भक्त की विचित्र भावना है भगवान से प्रार्थना करे है आपकी माया हमें खूब पकड़े रहे आश्चर्य सभी माया से छ्य का प्रयत्न करे और वो कहे कि माया हमें खूब पकड़े है तो का माँ पकड़ेगी तो तुम्हें कर्म करने जब कर्म तो पड़ेंगे जब कर्म करोगे तो तुम्हें संसार में घूमना पड़ेगा कुछ कर्म करेंगे कुछ नहीं प्राप्त होगी हम सब सह तुम्हें लाभ का हमें आपसे प्रार्थना है की जब तक आपकी माया हमें पकड़े है और हम अनेक प्रकाश के कर्म कर रहे हैं और संसार में अनेक घूम रहे हैं तब तक एक बात आप कर कि कि आपके का करो दिशयान देश क्षमा जबम दया शौचम सत्यम पीयुष भाई तुम मोक्ष जाए ये बात करो कि जैसे लोग दिश को त्याग के हैं ऐसे समस्त विषय को त्याग किए हो और क्षमा नम्रता दया शौच सत्यो ऐसे पकड़ के अमृत किया जाए रोचनते भगवान से कह रहे हैं की महाराज आपके रूप अनेक वास्तव में तो आपका परंतु वास्तव में आपका रूप वही है जो आपके प्रेमी भक्त जैसे रूप में आपको देखना चाहे आप ऐसे परिभाव सरोनाट पुनः गाय वयंती आपके भाव ने में का कर्णित है वो शास्त्र के अनुसार जीवन बनावे है और वो जैसी जै जैसी बुद्धि से जैसे जैसे जै भाव से आपका चिंतन करे है आप ठीक वैसे वैसे ही रूप बना के वो आपको दर्शन दे हो भक्त को, को नियम है कि जब सुने तो आपके गुणानुवाद ही सुने जब गावे है तो आपके गुणान वादे गावे तो और कोई कहे है तो आपके आपको ही कहे है बार बार आप स्मरण करे बार आपका करें तो केवल आपकी में रहे। ऐसी जन ऐसी जन ही आपके चरण कमलन को शीघ्र प्राप्त कर दे चरण कमल जिनके प्राप्त हो आवागमन सर्वथा बंद रचिता गया संतो वासुदेव प्रामुखा जो लोग भगवान से विमुख है उनको उनका जीवन उन संसार के वस्तु के बनाए नहीं में करवे नहीं लोग अब वो संचित वस्तुए गृह संतान मित्र संपत्ति सबको त्याग के और उनको नरक की याचना भोगनी पड़ है, है संशया प्रसादम ले गोपी डाल सुख वो वो वो आनंद वो भव का न ब्रह्मा जी को मिली न शंकर जी को मिली और नित्य क्षण में रहने वाली लक्ष्मी को मिली जो बच्चों ये के हाथ पर ये तो अवश्य आपकी माया ने मति को धन्य डाल दियो जो आपकी आराधना तो करे है संसार के लिए उनके लिए उन के लिए जो आपको बंधन और दर्श करें हैं बड़े बड़े ज्ञानी है, है। अथवा जो आत्म भूत बने उनको प्राप्त नहीं हो जब आपके भक्स कर भक्त को प्राप्त हो हाँ? पुरुष के साथ, साथ राजा को समझा रहे हैं देख राजन जब यह प्रतीत हुआ आभास हुआ कि हमारा अंत काल अब समीप है तो उसने पर सबसे तो प्रथम ये काम कर रहे हैं कि मृत्यु का भय न रहे